श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अस्सी चौबीस मई अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण ने थोड़ा सा ही विश्राम किया था कि कलकत्ते से हरि नारायण नरेंद्र बन्दोपाध्याय आज ने आकर भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया नरेंद्र बन्दोपाध्याय प्रेसिडेंसी कॉलेज के संस्कृत अध्यापक राजकृष्ण बन्दोपाध्याय के पुत्र हैं घर में मेल न होने के कारण श्याम पुकुर में अलग मकान लेकर स्त्री पुत्र के साथ रहते हैं बहुत ही सरल चित्त व्यक्ति हैं उनतीस तीस साल की उम्र होगी जीवन के शेष भाग में उन्होंने प्रयाग में निवास किया था अंठावन वर्ष में उनका देहांत हुआ था ध्यान के समय वे घंटा ध्वनि आदि नाना प्रकार के शब्द सुनते थे भूटान उत्तर पश्चिम तथा अन्य अनेक प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया था बीच बीच में श्री कृष्ण का दर्शन करने आते थे हरी स्वामी तूर्यानंद उन दिनों अपने बाग बाजार के मकान में भाइयों के साथ रहते थे जनरल असेंबली में प्रवेशिका मैट्रिक तक पढ़कर उस समय घर पर ईश्वर चिंतन शास्त्र पाठ तथा योग का अभ्यास किया करते थे कभी कभी दक्षिणेश्वर में जाकर श्री राम कृष्ण का दर्शन करते थे श्री राम कृष्ण बाग बाजार में बलराम के घर जाने पर उन्हें कभी कभी बुला लेते थे बौद्ध धर्म की बात ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति बुद्ध देव की बात हमने अनेक बार सुनी है वे दस अवतारों में से एक हैं ब्रह्म अचल अटल है निष्क्रिय है और ज्ञान स्वरूप है जब बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाती है उस समय ब्रह्म ज्ञान होता है उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता है न्यांगटा तोतापुरी कहा करता था मन का लय बुद्धि में और बुद्धि का लय ज्ञान स्वरूप में हो जाता है जब तक अहम भाव रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता ब्रह्म ज्ञान होने पर ईश्वर का दर्शन होने पर अहम अपने वश में आ जाता है ऐसा न होने पर अहम को वशीभूत नहीं किया जा सकता अपनी परछाई को पकड़ना कठिन है परंतु सूर्य जब सिर पर आ जाता है तो परछाई आधे हाथ के भीतर रहती है भक्त ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है श्री रामकृष्ण नाटक का अभिनय नहीं देखा है लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं ऐसे समय परजा उठ गया तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती इसी का नाम है समाधिस्थ होना फिर पर्दा गिरने पर पुनः बाहर की ओर दृष्टि माया रूपी पर्दा गिरने पर फिर मनुष्य बहिर्मुख हो जाता है नरेंद्र बन्दोपाध्याय के प्रति तुमने अनेक देशों में भ्रमण किया है कुछ साधुओं की कहानी सुनाओ बन्दोपाध्याय ने भूटान में दो योगियों को देखा था वे आधा से नीम का रस पी जाते थे ये ही सब कहानियाँ कह रहे हैं फिर नर्मदा के तट पर साधु के आश्रम में गए थे उस आश्रम के साधु ने पैंट पहने बंगाली बाबू को देखकर कहा था इसके पेट में छुरी है श्री राम देखो साधुओं के चित्र घर में रखने चाहिए इससे सदा ईश्वर का उद्दीपन होता है बंदोपाध्याय मैंने आपका चित्र कमरे में रखा है और साथ ही एक पहाड़ी साधु का चित्र भी रखा है हाथ में गांजा की चीलम में आग जल रही है श्री राम कृष्ण हाँ साधुओं का चित्र देखने से उद्दीपन होता है जैसे मिट्टी का बना हुआ आम देखने से वास्तविक आम का उद्दीपन होता है युवती स्त्री देखने से लोगों के मन में जिस प्रकार भोग का उद्दीपन होता है इसीलिए तुम लोगों से कहता हूं कि सदैव ही साधु संग आवश्यक है वंदोपाध्याय के प्रति संसार की ज्वाला तो देखी है भोग लेने में ही ज्वाला है शील के मुंह में जब तक मछली थी तब तक झुंड के झुंड कौवे आकर उसे तंग कर रहे थे साधु संगति में शांति होती है जल के भीतर मगर बहुत देर तक रहता है सांस लेने के लिए एक एक बार जल के ऊपर चला आता है उस समय सांस लेकर शांत हो जाता है नाटक वाला जी आपने भोग की बातें कही सो ठीक है ईश्वर से भोग मांगने पर अंत में विपत्ति होती है मन में कितने प्रकार की कामनाएं उठ रही हैं सभी कामनाओं से तो मंगल नहीं होता ईश्वर कल्पतरु हैं मनुष्य उनसे जो भी कुछ मांगता है वही उसे प्राप्त होता है अब उसके मन में यदि ऐसी भावना हो कि ये तो कल्पतरु है अच्छा देखें यदि शेर यहाँ पर आ जाए तो जाने बस शेर की याद करते ही शेर आखड़ा होता है और उसे खा जाता है श्री राम कृष्ण हाँ यह ध्यान में रखना कि शेर आता है अधिक और क्या कहूँ इधर मन रखो ईश्वर को न भूलो सरल भाव से उन्हें पुकारने पर भी दर्शन देंगे एक और बात नाटक के अंत में कुछ हरि नाम करके समाप्त किया करो इससे जो लोग गाते हैं और जो लोग सुनते हैं वे सभी ईश्वर का चिंतन करते करते अपने अपने स्थानों में जाएंगे नाटक वाले प्रणाम करके विदा हुए